नमस्कार साथियों आज एक विशेष करियर के बारे में बातें करेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल कहानी से शुरू करूंगा सपनों से शिखर तक एक प्रबंध निदेशक की कहानी जी हां साथियों राजेश शेख साधारण मध्य परिवार में जन्म लिया था उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ पिताजी को हेल्प करते हुए घर का काम भी संभालते बचपन से ही राजेश एक अलग सोच रखता था वह केवल नौकरी नहीं बल्कि नेतृत्व करना चाहता था कॉलेज के दिनों में वो हर समूह कार्य में आगे रहता समस्याओं का हल ढूंढना और सभी को साथ लेकर चलता एमबीए पूरा करने के बाद उसने एक निजी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया शुरुआती वेतन कम था लेकिन सीखने की भूख बढ़ती गई राजेश देर तक रुक काम करता सीनियर से सवाल पूछता और हर सफलता का रह से जानता था और असफल से सबक लेता कुछ सालों में इसकी ईमानदारी निर्णय क्षमता और टीम को प्रेरित करने की योग्यता सबकी नज़र में आ गई एक कठिन आर्थिक दौर में जब कंपनी घाटे में जा रही थी राजेश नए विचार और मजबूत रणनीति से एक प्लांट से कंपनी को संभाल लिया उसका आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टि बोर्ड को इतनी पसंद आ गई कि उसे प्रबंध निदेशक बना दिया गया साथियों आज राजेश न केवल एक सफल एमडी है बल्कि सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा भी है जो ये सिखाता है कि सफलता पद से नहीं सोच और संकल्प से बनती है तो आइए साथियों आज इसी विषय को लेकर बातें करेंगे प्रबंध निर्देशक कैसे बन सकते हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो से बजे आर जे रमेश के साथ जुड़िए का स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे साथियों आइए बात करते हैं आज एक नए विषय के बारे में जी हाँ आज का विषय है मैनेजिंग डायरेक्टर जी हाँ जीवन कौशल मैनेजिंग डायरेक्टर करियर ऑप्शन में करियर कैसे बनाए मैनेजिंग डायरेक्टर पोजिशन पर पहुँचने के लिए आज के कॉर्पोरेट और व्यवसायिक युग में प्रबंधन निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है यह पद केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक विशन है नेतृत्व लीडरशिप जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता का प्रतीक है प्रबंधन निदेशक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी की रणनीति बनाता है उसे लागू करता है और संगठन को दीर्घकालीन का सफलता की दिशा में ले जाता है अगर आप ऐसे करियर की कल्पना करते हैं जहाँ आपके निर्णय हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करें, आप संगठन की दिशा तय करें और नेतृत्व आपकी पहचान बने तो प्रबंधन निदेशक बनना आपके लिए एक शानदार लक्ष्य हो सकता है साथियों आप सोच रहे होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक कौन होता है तो पहले इस बात को समझ लेते हैं प्रबंध निदेशक कंपनी का सबसे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत में एमडी को कई बार सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के समान अधिकार भी दिए जाते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें प्रबंधन निदेशक कंपनी का मुख्य संचालन करता होता है रणनीतिक नेता होता है वो व्यक्ति कंपनी की नीतियां बनाता है बड़े निर्णय लेता है लाभ विकास और प्रतिष्ठा का उत्तरदायी होता है तो आइए इस बात को ठीक से आज समझने की कोशिश करता है करते हैं हम सभी लोग और निश्चित तौर पे आपको मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टली तो नहीं बन सकते लेकिन धीरे धीरे आप योग्यता के अनुसार इस पोजीशन को पा लेते हैं तो कैसे पाना है वो सारी बातें अब आज इस एपिसोड में समझेंगे आप सुनाए हैं रेडियो आप सुनाए हैं जीवन कौशल सुनते रहो मस्कते रहो जीत लेते हैं रनो ग्रभु का कैसे जीत लेते हैं रनो गल प्रभु नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों बात कर रहे हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बने है ना प्रबंध निदेशक की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती है समझ, प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका बहुआयामी होती है कुछ मुख्य जिम्मेदारियां यहाँ पर बनती है सबसे पहला आता है रणनीतिक योजना बनाना कंपनी के विजन मिशन और गोल्स तय करना 5 से 10 साल की दीर्घकालीन रणनीति बना आप देखेंगे सरकार भी ईयर प्लान पे चल चलती है वैसे ही जब एक प्रबंध निर्देशक किसी का गोल सेट करता है और रणनीति प्लान बनाता है तो 5 से 10 साल लाना एक विजन और प्लान बनता है जिसके ऊपर काम करके कंपनी या संस्थान जो है सफलता प्राप्त करती है। दूसरा है संगठन का नेतृत्व इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी होती है वो है संगठन को बनाए रखना सी ओ सी और अन्य सीनियर मैनेजमेंट को गाइड करना टीम को प्रेरित करना और हमेशा मोटिवेट रखना तीसरी बात यह होती है वित्तीय प्रबंधन कंपनी के मुनाफे और नुकसान की जिम्मेदारी बड़े निवेश और बजट पर निर्णय लेना होता है फिर इसके बाद आता है बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर से संवाद क्योंकि पैसा इन्हीं से मिलता है तो इनके साथ बातचीत करना बोर्ड ऑफ मीटिंग्स बोर्ड मीटिंग्स में रिपोर्ट प्रस्तुत करना शेयर होल्डर्स का विश्वास बनाए रखना ताकि बड़ी पूंजी ले सके पांचवी बात आती है कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी कंपनी को कानूनों के अनुरूप चलाना होता है कॉपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना होता है ताकि सुचारू रूप से जो प्लान बनाया गया है वो क्रियाविंद हो सके तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कि आप अगर एमडी बनना चाहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक बनने के लिए कुछ विशेष योग्यता की जरूरत होती है सबसे पहले तो पढ़ाई की बात करें तो कोई एक विशेष डिग्री अनिवार्य नहीं है लेकिन सामान्यत एम बी ए पी जी या सी ए इकनॉमिक्स फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भारत और विदेश में आई आई एक्सएलआरआई, हार्वर्ड वार्टन जैसे संस्था से पढ़े लोग इस पद तक पहुँचते हैं उनके लिए ये आसान भी होता है तो आप समझ गए होंगे किस तरह की पढ़ाई करनी है आपको और इसके बाद में बात आती है स्किल्स साथियों प्रबंध निर्देशक बनने के लिए डिग्री से ज़्यादा जरूरी होता है कौशल और अनुभव तो इसलिए शुरुआत में ये चीजें जो है आपको जितना अनुभव होगा उतना आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है लीडरशिप स्किल्स नेतृत्व कौशल टीम को दिशा देना संकट में निर्णय लेना निर्णय क्षमता जोखिम लेना सही समय पर सही फैसला संचार कौशल कम्युनिकेशन बोर्ड कर्मचारी और मीडिया से प्रभावी संवाद बनाए रखना भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है लोगों को समझना संघर्ष को संभाल लेना व्यवसायिक समझ बिजनेस एक्यूम आपके पास मन से होना चाहिए बुद्धि से समझ होनी चाहिए मार्केट का ट्रेंड को पकड़ने आना चाहिए प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना भी आना चाहिए साथ ही ये, ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए तब आप एक अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं तो आइए करियर पथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इसके रास्ते कहाँ का कैसे होकर गुजरते हैं वो थोड़ी देर में लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं जीवन कौशल सुनते रहो मस्कर रहो बचोते बाबा पूछते बचोते कितना करूंगा इंतजार बाबा पूछते बचोते कितना करूंगा इंतजार खुलेंगे कब तुम्हारे ज्वाबा पूछते बच्चों से बाबा पूछते बच्चों से कितना करूंगा इंतजार बाबा पूछते बच्चों से नहीं पुकार दुनिया की दुखी आत्माओं की तुम सुनते नहीं पुकार उनकी चितकारों से मेरा दिल हुआ है तार, तार। कब बातोगे बचो तुम कब बातोगे बचो तुम सागर जैसा प्यार पूछते बच्चों से बाबा पूछते बच्चों से कितना करूंगा इंतजार बाबा पूछते बच्चों से अगन अगन कर पवन ये धरनी पूछ रहे हैं मुझसे स्वर्णिम युग की तैयारी में बैठे हैं हम कब से दिल में दुआएं भर भर कर दिल में दुआएं भर भर कर कब लुटा वगे भंडार बाबा पू बच्चों से बाबा पूछते बच्चों से कितना करूंगा इंतजार के द्वार बाबा पूछते बच्चों से बाबा पूछते बच्चों से कितना करूंगा इंतजार बाबा पूछते बच्चों से बाबा पूछते बचों से बाबा पूछते बचों से अपने करियर की उड़ान को देर नहीं दिशा क्योंकि आ गया है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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। नमस्कार फिर एक बार स्वागत है आप सभी का का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में में प्रबंध निदेशक के बारे बातें कर रहे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने रास्ता करियर पाथ साथियों प्रबंध निदेश, निदेशक बनने के लिए सीधा नहीं बन सकते ये अनुभव और निरंतर प्रगति का परिणाम साबित हुआ है तो जैसे मैं कहा कि आप पढ़ाई करो अनुभव लो और यहाँ पहुँच जाओ ऐसा नहीं है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो अनुभव और निरंतर प्रगति के पद पर चलते हुए इस चीज़ को अपना सकते हैं एक सामान्य करियर पद जो है यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरू हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर फिर मैनेजर सीनियर मैनेजर जनरल मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर और फिर प्रबंध निदेशक यानी एम मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें 15, 20, 25 साल भी समय लग सकता है आपको इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए तो ये एक प्रक्रिया है डायरेक्टली आप एमडी नहीं बन सकते आप इन चीजों से गुजर कर ही धीरे धीरे उस पोजीशन को पा सकते हैं साथियों आइए निजी कंपनी सरकारी क्षेत्र में एमडी का क्या काम होता है ये जानने की कोशिश करते हैं निजी क्षेत्र में मल्टी कंपनियां होती है फैमिली बिजनेस हो स्टार्टअप्स हो ये परफॉर्मेंस सबसे अहम होता है सरकारी क्षेत्र में पी ओएनजीसी सेल भेल बैंक एस पीएनबी जैसे यहाँ चयन अनुभव प्लस यूपीएससी सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होता है तो ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं डायरेक्टली कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनता तो मैं कहूँगा कि आप ये सोच के ज़रूर आ, सपना एक ड्रीम जरूर रखिए कि आपको एमडी बनना है लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो है इन चीजों को आप ग्रेजुअली एडॉप्ट करते जाए अनुभव के साथ इसे प्राप्त करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और उस पौध तक पहुंचने में आपको आसानी भी होगी क्योंकि सामने से आपका अनुभव बढ़ेगा तो आपको पोजीशन मिलेगा फिर अनुभव बढ़ेगा फिर हायर पोजीशन पे आप चले जाएंगे ऐसे करते करते आप ऊपर तक पहुंचेंगे तो साथियों आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते एक बात ही प्यारा सा गीत आपके लिए आप सुनाए हैं जीवन कौशल सुनते रहो, संस्करा तेरा दृष्टि से तेरी तृप्ति हुआ जग सारा स्नेह भरी दृष्टि से तेरी तृप्ति हुआ जग सारा प्यासे अधीरो पर जैसे प्यासे अधीरो पर जैसे काए धारा बाबा प्यारे तुम्हारा बाबा प्यारे. तुम्हारा। बाबा प्यारे तुम्हारा। उनका प्यारा बाबा प्यारे तुम्हारा अंबर के सब मिटे दसों दिशाओं में जैसे की खुशियों की एक खैरात बटे चले मंदिर शीतल बार चले मंदिर शीतल बार कणकणी पुल कित कर जाता कणकणी पुल कित कर जाता बाबा प्यार तुम्हार तेरी तृप्ति हुआ जग सारा स्नेह भरी दृष्टि से तेरी तृप्ति हुआ जग सारा प्यासे अधरों पर जैसे प्यासे अधरों पर जैसे अधलकाए अमृत धारा बाबा प्यार तुम्हार नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन चलिए में बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन आपके पेमेंट या पैकेज कितना होता है ना वेतन और सुविधाएं भारत में अगर आप एमडी बन जाते हैं तो 30 से 50 लाख हर वर्ष आपको पे मिलता है बड़ी कंपनी होने से एक से डेढ़ करोड़ वर्ष का पेमेंट होता है और एम टॉप कॉर्पोरेट्स होंगे तो 10 से 15 करोड़ हर साल आप कमा सकते हैं इसके अतिरिक्त जो सुविधाएं मिलती हैं वो बड़ी लग्जरीस होती हैं सबसे पहले तो लग्जरी कार स्टॉक ऑप्शंस और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बोनस और ई ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं साथियों जिसमें जो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ मिल जाती है पेमेंट पैकेज बड़ा होता है वहाँ पर चुनौतियाँ और दबाव भी बना रहता है प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर का जीवन आसान नहीं होता कुछ ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जहाँ पर अत्यधिक दबाव तनाव होता है लंबा कार्य का समय होता है सभी लोग आठ घंटे में छुट्टी कर लेते हैं लेकिन आपको 10 से 15 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है हर निर्णय की जिम्मेदारी आप लेते हैं सार्वजनिक आलोचना भी आपको सुनना पड़ता है लेकिन जो लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं वही सफल एम भी बनते हैं साथियों आइए हाँ प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के फायदे क्या कह उच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है निर्णय लेने की शक्ति होती है आर्थिक समृद्धि होती है संगठन और समाज पर प्रभाव आता है और इसके साथ मैं अगर कहू कौन बन सकता है अच्छा एमडी जो ईमानदार हो जो दूरदृष्टि रखता हो जो टीम के साथ चल सके जो निरंतर सीखता रहे वो अच्छा एमडी बन सकता है साथियों हमारे युवा साथियों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कॉलेज से ही नेतृत्व के अवसर खोजे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट करे एमबीए या प्रोफेशनल कोर्सेस करे सीनियर से सीखे और ध्यान रखे क्योंकि ये लंबी यात्रा है तो युवाओं के लिए अगर ये छोटे छोटे पाँच बातें जो हमने बताई हैं कॉलेज से ही आप इन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं और सीनियर से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं साथियों एमडी बनना बहुत अच्छा है लेकिन बनने के लिए काफ़ी मेहनत भी है और एमडी बनना केवल पद नहीं बल्कि एक जिम्मेवारी और जीवन दृष्टि है ये करियर उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं मुश्किल फैसले लेने का साहस रखते हैं और समाज व संगठन के लिए सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं अगर आप नेतृत्व सेवा और सफलता तीनों को एक साथ जीना चाहते हैं तो प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए एक आदर्श करियर हो सकता है तो साथियों ये एक बहुत ही अच्छा एमडी के बारे में हमने बातें की मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं पूरी जानकारी आपको मिल गई है फिर भी धीरे धीरे आप किसी भी ट्रेंड से कंपनी में लग जाते हैं तो कंपनी में आप अच्छा प्रदर्शन करते करते करते करते पढ़ाई के साथ आप एमडी आराम से बन सकते हैं तो शुरुआत में आपको सिर्फ ये देखना है कि एमडी एक अच्छा पोजीशन है और ये अनुभव से प्राप्त होता है इसको डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते ये बात आपको ध्यान में रहे और आप आराम से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़े संगठन के साथ चलते रहे तो आप आसानी से एम बन जाएंगे तो एक लंबा अवधि लगता है जैसे एमबीबीएस या फिर शल्य चिकित्सा के बारे में हमने बातें की थी सर्जन बनने के लिए 10 से 15 साल की पढ़ाई लगती है वैसे ही यहाँ पर किसी भी कंपनी में आप एज असिस्टेंट करते हैं काम तो धीरे धीरे आप 10-15 साल उसी कंपनी में टिके रहते हैं तो आप इस पोजीशन को आसानी से हासिल करते हैं तो चलिए आपका करियर ब्राइट हो अच्छा हो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 जाए दिन बीत जाए गुजर जाए रातें, बाबा तेरी यादों में दिन बीत जाए गुजर जा जर जाय जाए बाबा तेरी याद जाना बस यही तमन्ना जीना मरना तेरे ही साथ घर को है जाना इसके सिवा को चाहत नहीं है तेरे बिना कोई मंजिल नहीं है कुछ पाया तू ही तो मेरा संसार है दिन बीत जाए गुजर जाए रातें।